श्रीमद भागवत गीता अथ पंचमो अध्याय अर्जुन बोले हे hey कृष्ण आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भरी भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए तो भगवान जी कहने लगे कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं परंतु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से देश करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है वह कर्म योगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वेष द्वेश द्व से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उपयुक्त संन्यास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 परंतु हे अर्जुन कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिया और शीत द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसका मन अपने वश में है जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अंत्य करण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है तत्व तो को जानने वाला सांख योगी तो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ सांस लेता हुआ बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मुनता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अपने अर्थों में बरत रही है इस प्रकार समझकर कर ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है कर्मयोगी ममत्व तो बुद्धि रहित केवल इंद्रिया मन बुद्धि और शीत द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंत्यकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है अंतकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ भी नव द्वार वाले शीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं किंतु तो स्वभाव ही वर्त रहा है सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है वह ज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं परंतु जिनका वे अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है उनका वे ज्ञान सूर्य के सदृश उस सचिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है जिनका मन तद्रुप रहा है जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है तथा सचिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है ऐसे तत्प्रायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित तो होकर अपुन आवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं वेज्ञानिकजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चिंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है क्योंकि सचिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है इससे भी सचिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो वह स्थिर बुद्धि संचय रहित ब्रह्मविता पुरुष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 तंत्र व सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है जो ये तथा तो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषि पुरुषों को सुख रूप भाजते हैं तभी तो दुख के ही हेतु है हैं, और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है इसलिए अर्जुन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 और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं काम क्रोध से रहित जीते हुए चितवाले पर ब्रह्म परमात्मा का शास्त्राकार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है बाहर के विषय भोगों का ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकृति के बीच में स्थित करके तनाशका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्ति ही है मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है इस प्रकार से पंचम अध्याय परिपूर्ण हुआ